लेसन नाइन पेज नंबर नाइन्टी नाइन चाहिए राम को किताब चाहिए राम को किताबें चाहिए पेज नंबर हंड्रेड राम को किताब चाहिए थी राम को किताब चाहिए होगी मुझे किताब नहीं चाहिए होना बुखार ज़ुकाम सिर दर्द पेट दर्द पेट में दर्द बीमारी नींद दुख खुशी सुख गुस्सा हैरानी डर भय अफसोस मजा गर्मी सर्दी तकलीफ दिक्कत कठिनाई चिंता शक संदेह विश्वास उम्मीद परेशानी पता याद ध्यान काम समय वक्त देर फायदा लाभ नुकसान पिताजी को दुख है माताजी को सिर दर्द था राम को इस बात का पता है मालिक को आज समय नहीं है रमेश को अभी बहुत काम है राम को यह बात मालूम थी राम ने यह बात मालूम की मुझे यह मकान पसंद है मैं यह मकान पसंद करता हूँ पेज नंबर वन जीरो वन मुझे बड़ी खुशी हुई सुशीला को जुखाम हुआ दुकानदार को दो लाख रुपए का फायदा हुआ चाहिए औब्लिक होना ओब्लिक पढ़ना ना चाहिए राम को घर वापस जाना चाहिए राम को किताब खरीदनी चाहिए थी मोहन को गाड़ी चलानी चाहिए होगी ना होना सीता को आज दिल्ली जाना है सुरेश को रोटी जल्दी खानी थी सुशीला को कल परीक्षा देनी होगी ना पढ़ना राम को घर वापस जाना पड़ता है राम को किताब खरीदनी पड़ी पेज नंबर वन जीरो टू मोहन को गाड़ी चलानी पड़ेगी मिलना संतोष को रास्ते पर मित्र मिला क्या आपको चिट्ठी मिली कल मुझे यह पुस्तक मिली आपको मिठाई इस दुकान पर मिलेगी लगना मुझे यह अच्छा लगता है राम को प्यास लगी है मुझे भूख लगी है बेटी को गर्मी लगी मुझे ऐसा लगता है कि तुम बीमार हो मुझे तुम बीमार लगते हो आना मोहन को अपनी बेटी पर गुस्सा आया मुझे नींद आती है क्या आपको मज़ा आता है मुझे बनारसी साड़ी बहुत पसंद आई उसे हिंदी आती है राम को गाड़ी चलानी आती है पेज नंबर वन जीरो थ्री दिखना दिखाई देना सुनाई देना क्या तुम्हें पीला मकान दिखता है मुझे तुम बीमार दिखते हो मुझे ऐसा दिखता है कि तुम बीमार हो क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देती है पेज नंबर वन जीरो एट उर्दू कुर्ता खुश गुस्सा दफ्तर दिखना दिखाई दिखाई देना नींद प्यास बीमार पेट फायदा भूखा महसूस महसूस करना मित्र रमेश रुपया लगना वापस समाचार सिरदर्द, सुशीला कमीज़ खबर गर्मी ज़ुकाम दर्द दर्द करना दुकानदार दुखी पसंद प्यासा बीमारी पैदल भूख मदद की मदद करना मालूम मेहनत रास्ता रेडियो लाख समय सिनेमा सुरेश संतोष